विनय पत्रिका विनयावती महाराज रामा दर्व राशि साई उपल केव की सभालुन सिचर। सबरी गिद्ध नाम लिये राम किए परम पावन सकल नर तरत ते गुण की ने अपराध के साध राखी राय कौन मति भगति भई कौन धो सोम अजामिल अधम कौन गजराज धो ही पांडुसुत गोपिका विदुर कुबरी सबरी शुद्ध किए शुद्धताेम लखी कृष्ण किए आपने तिन को सुजत संसार हरिहर कुना को को दिखल राम कहनी चब उच्च पद को न पायो दीन दुख दवन श्री दवन करुणा भवन पतित पावन विरद भेद गायो मंद मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसे सरिष भोन तिहु लोक तिहुकाल को नाम की कान पहचानपन आपनो ग्रसित कलिब्याल राक्षो शरण सोऊ महाराज श्री रामचंद्र जी ने जिसका आदर किया वही धन्य है वही भारी यानी महिमान्वित गुणों का भंडार सर्वज्ञ पुण्यवान वीर सुशील और साधु हैं उसके समान कोई भी नहीं है पाषाण की अहल्याण सात बंदर रीछ राक्षस सबरी जटायु ये सब श्रम दम जया और दान आदि गुणों से बिल्कुल हीन थे परंतु श्री राम नाम स्मरण करने से श्री राम जी ने इन सब को ऐसा परम पवित्र बना दिया कि आज उनके गुणों का गान करने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते हैं वाल्मीकि व्यास ने कौन से पाप की इच्छा बाकी रखी थी पिंगलावेश ने अपनी बुद्धि भक्ति में कब लगाई थी अजामिल पापी ने कौन सा सोम यज्ञ किया था और गजराज कहाँ का स्मेध करने वाला था पांडवों गोपियों विदुर और कुब्जा में पवित्रता का लेस भी कहाँ था परंतु आपने इन सब को पवित्र कर लिया प्रेम देखकर श्री कृष्ण रूप आपने इनको अपना लिया जिससे इनका सुंदर यश आज संसार में विष्णु और शिव के यश के समान छा रहा है कोलखस खस भिल और जवनादि दुष्टों में ऐसा कौन है जिसने राम नाम उच्चारण करने पर नीच होकर भी ऊंचे से ऊँचा पद न पाया हो दीनों के दुख का नाश करने वाले लक्ष्मी जी के पति करुणा के मंदिर पतितों का पावन करने वाले श्री राम जी का यश वेदों ने गाया है औरों की बात जाने दीजिए तीनों लोकों और तीनों कालों में तुलसी शरीखा मंदबुद्धि कुटिल और दुष्ट शिरोमणि कोई नहीं हुआ परंतु अपने नाम की मर्यादा रखने के लिए अपने पतित पावन प्रण को स्मरण करके इस कलकाल रूपी सर्प से जसे हुए को भी श्री राम ने अपने शरण में ले लिया हे को मेरे देवता को सल पति राम सुभग सरोन सुठ सुंदर श्याम सिए समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग भुज विशाल सर धनुरे पूजा चाहत चाहत नाहत सुमिरत ही भलो पावन सबरीति देह सकल सुख दुख दह आरत जन बंधु गुन गही अघ्य गुन हरे अस करुणा सिंधु देश काल पूरन सदा बद भेद पुराण सबको प्रभु सब में बसे सबकी गति जान को कामना पूजय बहुदेव तुलसीदासकर जय ही सेशलपति से। श्री चंद जी मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं उनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं और उनका शरीर परम सुंदर श्याम वर्ण है श्री सीता जी के साथ सदा सौ भाईमान रहते हैं असंख्य कामदेवों के समान उनका सौंदर्य है विशाल पूजाओं में धनुष माण और कमर में सुंदर तर्क धारण किए हुए हैं वे बलि या पूजा कुछ भी नहीं चाहते केवल एक प्रेम चाहते हैं स्मरण करते ही प्रसन्न हो जाते हैं और सब तरह से पवित्र कर देते हैं सब दुख सब सुख दे देते हैं और दुखों को भस्म कर डालते हैं वे दुखी जनों के बंधु हैं गुणों को ग्रहण करते और अवगुणों को हर लेते हैं ऐसे करुणा सागर हैं सब देश और सब समय सदा पूर्ण रहते हैं ऐसा वेद पुराण कहते हैं वे सबके स्वामी हैं सब में रमते हैं और सबके मन की बात जानते हैं ऐसे स्वामी को छोड़कर करोड़ों प्रकार की कामना करके दूसरे अनेक देवताओं को कौन पूजे हे तुलसीदास अपने तो उसी की सेवा करनी चाहिए जिसकी सेवा देव देव महादेव जी करते हैं वीर महाअराधिये साधे सिद्धि हो सकल काम पूरण करे जाने सब कोई बेग विलंबन की ले जय उपदेश बीज महामंत्र जपिए सुय जो जपत महेश प्रेम बारी तर्पण भलो घृत सहज सदेह संसय समिध अग्नि क्षमा ममता बलिदेव अघवोचाट मन बस करे मारे मध मार आकर सह सुख संपदा संतोष विचार जिन्हें यही भात भजन कियो मिले रघुपतिताई तुलसीदास प्रभुपथ चढ़ो जोले हु महान वीर श्री रघुनाथ जी की आराधना करनी चाहिए जिन्हें साधने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है वे सब इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं इस बात को सब जानते हैं इस काम को जल्दी ही करना चाहिए देर करना उचित नहीं है सतगुरु से उपदेश लेकर उसी बीज मंत्र अर्थात राम का जप करना चाहिए जिसे श्री शिव जी जपा करते हैं। मंत्र जप के बाद हवनाद की विधि इस प्रकार है प्रेम रूपी जल से तर्पण करना चाहिए सहज स्वाभाविक स्नेह का घी बनाना चाहिए और संदेह रूपी समय का क्षमा रूपी अग्नि में हवन करना चाहिए तथा ममता का बलिदान करना चाहिए पापों का उच्चारण, मन का वशीकरण अहंकार और काम का मारण तथा संतोष और ज्ञान रूपी सुख संपत्ति का आकर्षण करना चाहिए जिसने इस प्रकार से भजन किया उसे श्री रघुनाथ जी मिले हैं तुलसीदास भी इसी मार्ग पर चढ़ा है जिसे प्रभु निभा लेंगे कसन हरे दुख हरण मुरारी त्रिवेद ताप संदेह शोक संसय भय हार इक कलिकाल जनित मलमति मंदमल मन दही पर प्रभु नहि कर संभार कहि भात जियन सब प्रकार समरथ प्रभो मय विधि कर्म विहीन भ्रमते अनेक जो नि रघुपति पति आनन मोरे दुख सुख सहो रहो रह सदासन को कृपाल समझो मन माही तुलसीदास हरि तो सो साधन नाही। हे हरे हे मुरारे आप दुखों के हरण करने वाले हैं फिर मुझ पर दया क्यों नहीं करते आप दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों के और संदेह शोक अज्ञान तथा भय के नाश करने वाले हैं मेरे भी दुख ताप और अज्ञान आदि का नाश कीजिए एक तो कलिकाल से उत्पन्न होने वाले पापों से मेरी बुद्धि मंद पड़ गई है और मन मलीन हो गया है इस पर फिर हे स्वामी आप भी मेरी संभाल नहीं करते तब इस दास का जीवन कैसे निभेगा हे प्रभो आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं और मैं सब प्रकार से दीन हूँ जान जानकर भी आप मुझ पर कृपा नहीं करते इससे मालूम होता है कि मैं भाग्यहीन ही हूँ हे रघुनाथ जी मैं अनेक योनियों में भटक आया हूँ परंतु आपके सिवा मेरे दूसरा कोई स्वामी नहीं है दुख सुख सहता हुआ भी मैं सदा आपकी ही शरण हूँ मैं अपने मन में तो इस बात को खूब समझता हूँ कि आपके समान दूसरा कोई भी दयालु देव नहीं है परंतु हे हरे आपको प्रसन्न करने वाले साधन इस तुलसीदास के पास नहीं हैं बिना ही साधन केवल शरणागति से ही आपको प्रसन्न होना पड़ेगा